Ramaya Rama Ramachandraya, Rama chandraaye, Vedasve, Ravana thaye, Nataye, Sitaaye, Padhye. Ujum tam Rama Rami, tumadram matraachram, al Világműsor története, a magyarodá, az általunk bácskától származó nyelv. Mitráni, kincsét kállanom, dráma, az a Madraszernyési város, a történetre, a szemcskutaszár, a a vannakor siddhah, yadha-siddhi, ahamati-hintyit. Samskruta javaharabhukkaru. Prathamatatpargyam, etasya, vargasya, samskruta-sravana, samskruta-bháshaya-sravana. Samskruta-bháshaya-sravana, samskruta-bháshaya, vahihih, vrachurataya-nasulyapetikárna, vayam kada-kada-chit etadrusham alasaram kalpayitva. A törtésműködöm szűrőmahaí, mert hogy szávadomévó hiboty, hangja, hanga, a vágomnél a 1. szópánom. Ténye, póna sravanam káthánam idő, idői esteri es szópánom hiboty. Szávadomévra káthánom, dúska. Anantaram patlanam báthnál tűvott. Ha द्वितीयम तात पर्यम महती छटचाकरता किम पठामहा किम पारयामहा अत्र तो अतीव प्रगल्भाहा भी समस्कृद्ध्याहा संपी पैन कारणेना उच्चस्तरीय क्रमथ सेवनचार विमर्श कार्य कुमातु होय कुमारधतिस्मा परंतु कदाचित केशवोत्तर हाइत्यादि भावात किंचत्र यम रामायनम सुरिष्चतवंता रामायनस्समुच्ये वाक्य द्वयम कप मधुमज्जा भणिती राम मार्गदर्शी महर्षि ही थी दंडिना संस्कृतमें इतिहाम संस्कृता पूर्वोत्तर ना सम्स्कुर्त भाषाया हवाग मज्जंतु अध्ययनोपरब्जते किस्याम अभिकस्याम भाषाया संस्कृतात प्राचीन तमं भाग मज्जं किपु प्रोपा उपकें क्यों प्रोपरब्जते नोपरब्जते यदा भी भाग मज्जं विशालकायम सर्वासु भाषासु परंतु तत्सर्वं समस्तुं तथा अर्वाचीनमेवा इसीसे रामायण तो अर्वाचीनमेवा तो, तो ही वाल्मिकी समय अतिव प्राचीन समय हाप्राय हात्री साहसर्म मर्षता हापूर्वम भार्षी आसी तावत प्राचीनम अन्य भाषासुवान में हम प्राचीनानि भाषायां न परंतु येतक प्राचीनम तुल तरही नकेवलं समस्कृत ज्ञानाम मधुमज्जा भनितीनाम मार्गदर्शी महर्षि ही आप इतु विश्वस्तरे वांगमज्जा लेखनस्य मार्गदर्शी महर्षि बहुत ही वाली रामायणम एक अत्यंत बहुतों महाकाव्य आदि काव्य वित्तिविच्छेदे इतिहासोपि बहुती आदि काव्यमोपि बहुती तादृशी प्रतिष्ठा केवलं रामायणस्य वर्� तस्से काव्यमिति प्रथा नास्ति। रामायणम भी इतिहास में है। इसलिए इतिहास दबे में श्रीमद् रामायणम महाभारत निचाई थी। इतरादितु पुराण तां इतिहास नामना नोचेन्ते। किंतु अन्योहो दबयोहो इतिहास योहो केवलं रामायण सेव आदि काव्यमिति प्रतिष्ठावर्तते। इतुते खाबियमर यादा यहाँ संस्था प्रकाह मार्शी आता ये बस संस्क इधर ने अधिकतर तद्दृश्य अधिकम वाल्मीकि मार्शिकारा आधार व्याह अध्यपरियंतम् संस्कृते भारतीय भाषासु संस्कृताशिर्दाशु भारती सर्वत्र आपी या काव्य मर्यादा वर्णन पद्धति ही लेखन पद्धति ही अथवा प्लॉट कंस्ट्रक्शन इत्पिचेरे नामां वस्तुना हां निर्मिति कथा वस्तुना हां निर्मिति ही वर्णन प्रकारा हां अभिप्रकटन प्रकारा हां भाषा उसी अंतर्मुदा ये त छरों म अज्ञबर्यंतम रामायण से कार्पन काफी कार्बन का भी नामा प्रतिकूटि रेवर निर्मिये थे ना तो थाद्रुषा प्रभावहां मारुशे है, है, है प्रभा सर्व महाकवि नाम ऊपरी वर्तने आते ये व कार्यदासा हा प्रथम एवा अथवा कृतवाद द्वारे भवमुशेष्मिन पूर्वसूरी ही, ही। इति पूर्वसूरी यस्माद् रघुमुम्से यद्यपि रामायन तह किंचित् प्राच कथनम् रघुमुम्सा प्राचीन राज्ञाम राजानाम कथनम् रघुमुम्सा तत्र तस्मिन् वम्से प्रथमं प्रवेशः वाल्मीकि सदृशेन महाकविनाग क्रोते इतिकृत्वा तस्य अनुगमने मेवमया करन्यं येकः प्रथमं गच्छति ये कहा प्रथम गच्छे दिए। Anusrutyagamane to adhik klesyavnum hovati. Prathamum jahak chati ta seva klesyahadhiko hovati iti. Ataha katham api aham atra yeshashvi bhavishyami, safhalo bhavishyami iti. Kálida sa sadrusha kavihi api valmi ke hastutim karoti. Na kye olap. Bahu vaktovya matra. Nátka maryada, vastu nirmiti maryada, varnana prakara ha. भाषा सर्वोपरि रामायण आश्रित में भी संस्कृत भाष में यह संदर्शित है अधरामायणम् यह क्या अत्यंत सरलम् इतिकारणात् प्राथमिक अध्ययनस्य आप विषयो होती परंतु अत्यंत उत्कृष्ट अध्ययनस्य आप रामायण में पुनः उदाहरणम् होते यह तो आदर्श येकम तु स्रिम द्रामायन है नहीं और भाषा भागवद गीता, गीता है है भाशा अतिव सरलत but अतिव सरलत इत्वी कारना तो भागवद गीत कुछ सट से है आ जीवन अनु विप बागवद गीता भागवद गीता स्वावशे नायाहheit ओ सधा जीवन अ कि अपने और या� Eta adrushat garanthat dvayam, eva meva rámáyanam api. Ati ha, ati ha vishishtraha kashchanak garanthaha, ati eva, yev, yev, yev. yavad dindhya hima chalau, tāvad rámáyaní gátha, lhoke yishat pracharishyati, iti maha kavina swayamuktam vartate, adi kavina, Eta, yavad sthashyanti girayaha, yavad dindhya himanayo, saritašca mahita le, सर्वत्र चमही तले तावत रावणी कथा लोके चु लोके शु प्रचरिष्यति इति वहाँ कवि है आश्रम सनो भगवत हरिरामचंद्रश्य वृत्तम् भगवत हरिरामचंद्रश्य चारित्र्यम् भगवत हरिरामचंद्रश्य समग्र रामचंद्र अस्माकम कुते वो पलप दो नभवित येद्र रामायणम नभवित रामायणम अस्तित्व कारणात भगवंतोम रामचंद्रम जानी महा मोचेत मर्यादा पुरुषोत्तमस्य से कथा पुत्र वर्तते कोवा जानीयत कथमवा जानीयत धा मरियादा मर्यादा त्वये न भगवतः स्तीरा मचंद्रस्या समर्पकम इतम महाकाव्य तदनंतरम रामायणाशिर्ता� नूनातन न्योनम पंचे शतम् साहसराजिक काव्यानि नाटकानि समग्र मयम आभिलेखा हा मंदिरेशु चित्रान सर्वत्र रामायन कथा वस्तु एव व अज्ञपरियंतमो भी टीवी मध्ये सीरियल आरम्भसमय ये पी प्रथम सीरियल रामायन मेवा <laughs> सर्वत्र प्राधाम्यम् सीरामा रामायन सेवा इतोपे अनंतरम् कोपे अन्यह प्रकारह आगमि� Tatrapuna veva Pratamantu Pavishati Anatomia Koki Pravishity Ratra. Kutaha Maria Ushotana Sisyam Chandrasya Yekam Aadhrupa in a Manava Jate Adharayna Samsapana Marishanakam Vishishya Sundare Sundaram Sarvum Midi at the end. Sundara Kandya Sarvum Sundaramiti, the Rahman Sundarahas, Burtamap Sundaram, Sita Mathu, Dalisana Rupam Sundaram Burtam. Amit a maguk, vagyis a szükséges szövegként használják, ezek a koránt semmi köze nincs a korántól. A korántól a korántól a a korántól a korántól a korántól a korántól a korántól a korántól a korántól a korántól a korántól a korántól a korántól a korántól a यथा इतख पूर्वम किंचित सुंदरकांडे एवा किंचित पूर्वम यदा प्रतमम भगवान आजनेया मंदोदरी दरिशनम करो थी ताम्च मंदोदरी सीताम मत्वा कपिचे इस्टा वर्ननम ये कहा सर्वो वरताथाए ततना सर्वे धातवाह बहु धातवाह नमा बहु लिट लकार संप्रयोग है रुपये न प्रयोग दुष्च्या पटामा ये कतरा तावन तावताम लिट प्रयोग का नाम उपलब्धा विशेषरूप ये वम सागह समग्रों भी कदाचित एक-एक एक अच्छा की कुछ इत्रामायन आदि गन्धेशो अतः वज़ह मुं प्रादर्भितीय तृतीय स्तर अध्ययन संदर्भ है यदि कदाचित एक � prathamasam kez sarvobhi matu matubh matubarth kaha ramainesh shri madhamainesh sarve matubarth pratyaya hutra katha yaun to matubarth santi taun prajah te sham sarve sham pryogaha tapas swat jai Yevam tapasvibhag vidam varamit chetra prathamasam kavya jainam api bhavati visesha yek pryogasya yek अ uh, uh, तदुपरी अधिकार सिद्धर्थमपि किंच्वयम् तादृश पठनम तया ता दृष्ट्या अस्मिन सज्ञे लिंगलकार प्रयोगो भवति लिनह लोटस्य अर्थं समानो अर्थः समानः प्रायः विद्याद्यस्य सुलोतिति विद्याद्य अतः विधि इत्यादियो अर्थाः उभयतः समानः अतेव वयम अधिकतया Samskrt-új-bahárti pranayam lotam prathamum sziksa Adhika drustim ling lakare na dadma. Kincsda anantramével ling lakaram szügurma. Lot linga iti prayoga dwye ling lakarasya ekamtu dwi system burtate yad dwi system lot lakare na purohi dunna Prayaha sarve samanarthaha. ये कहा तादर्श कस्तन अर्थो वर्तते यत्र निगा एव एवं प्रयोगा हा अपेक्षिता न तू लोटा तद कथम चित्ते अर्था अत्र विशेषा नमः आकाशो मेघा उता आकाशह मेघई ही आवृता अचिरात वर्षो भवे अचिरात एवं वर्षो भवे íti, bhaved íti, sambhavana, bhavisheti íti, ruklakara artho pinasti, bhavatku íti, vidhirapinaasti, sambhavana arthe lingaha yeva pryogaha pectida, linglakara, tirittalakara naam, sambhavana arthe pryogano ko lyumnaasti, attahe yedjipu yemusarala sanskrito hasha asikshaney, lotlakari ne Prathamastare pournam gurmaha lingaha, ha, tathapil lot sarvatomana linga ha, prachamna ay rupeena, uh, uh, kochit lingeva apikshita. Atha hath vitiyethurtiyastara sandarbhevayam, kincit kala antram linga prayogam pathama, pryogam patama, bhavta sarve janat. Yethasmin sargye prajha ling pryogaha achyadikaha Atha, ésszel gáhat a járásztia, patthum cikket. Apcza, Bhagavataha, buddhit balam yesho dhaireyam, buddhihi balam yesho dhaireyam, nirbhayatpam aruogata ajatkim vaatpatutvancam utsmara. Ta Hanuma tarhas paradaire neve, sarvata cikket boró. Itaopekshitam, ita ha akikincsédepekshitamastiva samsaare. Ye astova, naova, gunaha, kirtita ha. तदा तिरिततम तु किमपि न कामयाम हेत एतत अस्ति चेत् सर्वम स्वयमाय हां अत्र कार बंगाला इत्यादिम लिस्ट मध्ये नास्ति परंतु तत स्वयमाय आति एतेषु प्राथमिक अष्टगुणेषु संपन्नेषु कार बंगला सर्वम स्वयमेव आयाति तत आनुषंगिकम प्रयोजनम् भवति यस्य तु इदं नास्ति सह दातुं प्रभोते यः यहाँ स्वयं सम्स्कृतम न जाना आती, बाधुशात है क्योंकि सम्स्कृतम अध्यापितों से प्रणोती, यहाँ स्वयं ये बा ये कम कार्यम करतुं न दास्य थी, मम सकाशे अस्तित्व दास्या, नास्तित्व कथम दास्या, तरही कौर था, भगवता, हनुमत सकाशे ये ता न परिपूर्णा egész minden, egyes minden sárge, prajah prthivim vidaha sarti. Aya mupi ekkah Sundare sundaram sarvam Pratham slokamarapya Rama ayene, yad atrasundariyam atranasthit evaktu Sarvam sundara atmakam tad kavyam vartate. Kojik, kincdeiva, jethum sukrumaha yiti yad etasya suikaram byamukrtavantaha, kincde bhumi karupena prasutavanasu. Anantaram Katha sandarbhaar yesha bhavati Hanuman, Rama inim Katham tu janan thiyeva. Samudram lankheetwa, lankineeja, malietwa. Anantaram pravisya sarvottra atanam krutwa. Oshutaha mandodriyadi naam siddha brahoma pkrutwa. Tatra apivithakasabgha vartate és hasítta, hogy tőm nárgeti, tőn iszino tői. Vösszudha, hanumataha, yett kariyam nispajyam börtöte, yett adniéra kivartam, nan nispajytemi csütte, tátrebu budhir, valam yesho dehidi miti ájádi. Apevo vagyam sztoma. Vösszudha, a duruham kariyam, katinam kariyam, ananje saathyam kariyam, केवल महनुवा नहीं बस आधी तुमसे करती अन्यें न केन्ज की भी आधी तुमसे करती बहु निकारना नहीं सकती यथाभों तो जानती वार्मिक यदि केवलम कवितात्मक अब्यम रामायणम बस्यमहा एक कवि है सर्जनम इदानीम आलुहवंत यदि इतिहास आह ततु यथाभोत वस्तु वर्तते इति स्मरामस्चेत वार्मिक एह किंचित् न दादित केशाञ्चन पक्षे रामायण कल्पित गाथा रामहायति नास्ये वायति चिन्तयति चेत् मम ततोपि अनुकूल्यम वर्तते यतो ही वाल्मीके हे स्थानं तावदूरं गच्छति यस्य पैरलल कोप भयतु नारति ना भूते न भविष्यति पश्यन्तु कथा वस्तु सीता मात्रम नदृष्टवान भगवान् आंजनीय Bhuwanathriye yaha sundari istriyaha ásannu Taa sarvapibandilghritya rávanena Lankayam shthavita ha Iti rávanasya doushiyam to imjani ma Apicha samudraha lankhani yaha Balena Rakshas samuhye godhachari na Pravartitaviyam Natoo átma pragatani yaha Asho yekaki Sarvye sambhuye patantichet Yekaki kimba kurya Abhimanyu virayewa परंतु सर्वे संभव जगतात्म मारे तुम प्रवृत्ता की मोहतभिमन्यो हो ये के एक आगे अच्छी दीजिए तभिमन्यो हो सर्वार नाश ये परंतु ये के एक हार अतः भिमन्यो हो ये व धो भ जाता हाँ तद्दुत भगवत हाँ आंजलिनिष्या भी भोई तुमरखती अतः आत्माना हाँ प्रकटनम् कार्यम कस्य मनुष्यस्य अविश्वसनीयं लिङ्किङ्ग भवति अविचार राक्षस माया जाला आत्मकं तत स्थानं तेषां कामरूपता कामरूपता नाम क्षणे क्षणे यद्रूपं इच्छन्ति तद्रूपं ते प्राप्नुवन्ति तरहि एतस्मिन् भगवती अनुमती प्रत्यय नामक विश्वासैव कस्यापि नोत्पद्यते चरितव्यम् न आत्मा प्रकटनीयः न केवलं तथु समग्र रावण भलम् किम् लंकाया के कुत्र रहस्यमार्गाः संति कथम् पुनः रामचंद्रेण आगतवतः कथम् स्ट्रैटेजी कृत्वा समारणीयः इच्छा द्वारुं सिद्धवत् इदम् सर्वं, सिद्धवत सर्वं मुक्तवान् रामचंद्रः रामचंद्रस्तु सीता मात्रम् दृष्टवागं तु मेव Apedevo Andhra bahasa én mutattam. Túl szeretem, mint egy kaljúcsics áruhíti. De most a történetünk, a továbbiakat, hogy एकम kréta van, a stíl, a Bhagavan Hanuman, vagy én járni maha. A taha egy kamp spying miszén, egy tu, tu Virasura Kutaha Indrajit, shakshat, तादुस संदर्भवे गंतव्यम निरापदतया प्रत्यागंतव्यम गमनम शरणम अभिमन्यविषयेपि तदेव जातम प्रत्यागमनम तु नाभवत् एवम चेद हनुमतो भविष्यति रामसे पुनर सर्वम कार्यम यत्सं भवति पश्यन्तु कियत् जटिल मिशन मति मम कियत् जटिलम कार्यम संसाधयितुं भगवान प्रवृत्तः इति कथा बहुत ही चीजें तादुष्कथा सामन कथा स सा, कथा दुष्टियाँ रामायणम बस्या महा <laughs> उत्तम उत्तम कथा ती शाब्दिकोपि लेकितर नुशक्त नुतर्वी वर्षाहस्त्र वर्षात्रय पूर्वम मेधसहा हम भारतीय मेधसहा निदर्शनम तद्भोत्याता हास्माकम काबिक्षतिमनास्त रामस्य इतिहास इति ये पिनांगी तथा अपने वह भी तिकिनचुद वक्त तुम शकुन माँ आसमान का तो इतिहास इत्ती अतः बहु भी था वैसी हनुमान सर्वाधिकतया कीर्त्ये हनुमान आश्रिये थे आसमान में पूज्ये थे अर्च्ये थे कुता हा ताद्रसम वैसी visszatért, jónha bőv bőv bőv mukhat bőv szorítvántho a pívrőn té, a törnáviri nem kivépniásti. Egye a némus Sita matuhu जाए मानो अगर कि दर्शन करना अनंतरम कि अथवा न करों संबाद करने को दोषा संबाद आकरने को दोषा इति क्लेशद्वयम् संबाद करने कथम करोगे काम भाषा मां सिर्च्च करोगे अभी माता तु अतिव भीता भवंतो जानंती तमन्ये भगवता मेरनात पूर्व मेवो रावना आगत्या मासप दोये मेवो भवत भवत्या हरुके इता हकारा दिएते तावता मां मंगी करो तिजे नोचे खंडशक कृप्वार बहुत ही प्रयत्था में तू गतः। कर्जी त्वा सीता माता अभी दुखमा सहन माना उद्बंध रहा दी प्रयत्त्रम तावता किंचित पूर्व कथा स्मरत्व्या होत तावता केवलं लंकायां ये कहाँ परिवार योग्य परिवारों औरते सह विभीषण न परिवार हा पुत्री त्रिज्ञता पूर्व दिनी संप स्वप्नमधिक रचित किंचित मात्रम विनिवेद्य येताव शस्वप्नहममा मनुष्य आगता हा संख्या रातलो ममा सुषुप्त स्वप्नावस्थायांम जातम तहर रावणस्यर पराजय हा मरणंचत अत्यं भवती किंचित येताव दूरम दार्ध्यम धेराभूत्वा काथमुक्तिसो सौढावती इतर परमवती किंचित देवमेव धीरता अवलम्बनीय इति सा आश्वसनं करोति इत्यादिकं सर्वं संपन्नं इदं सर्वमपि वृत्तम रावणागमनम आरभ्य सीतामातुहु उद्बंधन प्रयत्नं दृष्ट्वा त्रिजटा स्वप्नेन त्रिजकायाः समाश्वसनात्मकयुः घटतः वर्तते एतत् समग्रमपि संदर्भं भगवान वृक्षस्य कदाचित लघु रूपम कदाचित महारूपम अतः लघु रूपे नहीं वो प्रवेशम करता सर्वत्र चरणम लघु रूपे ना आपे एक्शन यम सत्यम महाकार जो हुत्वा वही वीरता प्रदर्शनम युद्धाधिकर्म चक्रवार्त ये बाज़म विचारां भगवान आंजनीय हाँ ऊपर ये बो उपविष्या मात्रा सा संवाद तथा पूर्वम वा नवा इति विचारात्मक विचारम् करोति अतएव हनुमतो विचार नहीं था हनुमता कर्तव्या कर्तव्ये विवेचनात्मकः स्वसंगः किं करोमि नालि माता तु दृष्टा राम भगवतो रामचंद्रस्य सीता माता कुत्रो वर्तते इति यात्वा आगमनमेव आदिस्तम् सिद्धम् इदानीम प्रतिगुप्त कत्वा रामचंद्राय शीता वर्तते लंकाया मशोक बने वर्तते इति कथन मात्रे नापित शकार्यम् सिद्धम् अस्मत असमत्सरुश्यः नास्ति हमोमान सतु भगवतो रामचंद्रस्य परिक्वात्रम् दासः हं दोतः सतु ततु � ha a param kincset, ezt a tőrbeszándorbham manesekértjük. A katypanya szloka, na, mancsam dharma korma, a beszádú Ramayni, a ti Jét a saralam musaralam kávyam, diti jemmusom szkotobang meje násti. Jét a drusam kaldasak kincet szaraláha. Jét a drusam saruja kávyahak lesemut padig, jét a drusam kávyahak. Jét a sám tatari mentu soundarjára, a rohova, marami, mikranta a trabortate, hanumánapi सीता आजा हाथ त्रिज्ज्टा आजा स्वो देवीं देवतामिव नंदनी ततो बहुविधाम चिन्ताम चिन्तयामास वानरहा हनुमान भी विक्रांतोवा। विक्रान्तोवा विक्रान्तो विक्रमं प्रदर्शितवानित्यस्थः यः विक्रमं प्रदर्शितवान्सः विक्रांतः किञ्चित् अटनादिकं कृत्वा समग्रं लंकां अटनादिकं कृत्वा अत्रागच्छे मातुहू दर्शनेन विश्रांतः यत् कार्यं स्वीकृत्य स आगतः तत् यस्मिन् क्षणे संपद्यते तदानीं महतीकाचित् मानसिकी विश्रांतिर् समग्र एमस्पेनल आंखेढि एक ओभूतन या यसीर थule उदे्शनम आफिंचपणु आभैंक रहा जिमने के विश्रांतः नहीं कि सिस्रें आख सपगेनी जिन्यागा धरें एंगा धो वोलन भीला ενतिको ए हो यह किसे मतला होओ सिस्रीन कह श्रुतवाप लिट्टल कारा महर्षि वाल्मीकि हे अतिवा अभिमत तमाह प्रयोगार अधिकतर यह लिट्टल लिट्ट प्रयोगान करोती महां कवि ही वाल्मीकि सुश्रवाव श्रुतवाप किम किम श्रुतवान इत्यपि सीता यहाँ भाषितम भाषितम इतना स्ति योजनीयम सीता माता परिवेदनम आकर्षण बहु ही अधिक परिवेदना वर्तते हरता थे आ, आ परिवेदना अनंत्र में बसा प्रयत्र में भी करोती उत्पन्न धनार्थमुक्ति शाखायां शाटीकां शामान्य बहु अत्यंता साहज विकारमुक्ति माता प्रदर्शित होती एक अस्मिन दक्षिणे तथा शर्वम सीता भाषितानि परिवेदनम त्रिज्ञतायास्च भाषणम त्रिज्जता यहाँ स्वप्ना निवेदनम महा यह कहा महान साध्या वर्तते त्रिज्जता स्वप्ना हाँ इत्येव साध्या अतः सर्वोम बहु वर्तते कहलू mm. त्रिज्जता यहाँ स्वप्ना विवेचनो त्रिज्जता बही ही उक्तवती भर्मानुषोतवां अनंतरम् रावणक मनः अनंतरम् राक्षसस्त्रिया बहुविधतर्जलं ग्रहत्या तस्मात् राक्�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 तत्त्व ये कहा सब कहा तत्त्व थमों पे बढ़ते हैं और आमाएं इन्हें तो विशाल काये जो तो जो दुनिया में तो साहसरा स्लो का हासन इधम सरुभमुस तत्वता हासुश्रावा तत्वता हासुश्रावा ये तुक्ते कोपी भुक्तवान नितिश्रवणम् यथा स्व अक्षनो हो अग्रे संपन्नम् यतु ततु तत्वतः येव अस्माकम् ग्रहणम् भवत् तत्र आतत्वत् ग्रहणम् न भवत् स्व शाक्षिताया स्व प्रज्ञक्षताया यिचि अर्थात् आतत्वतः यिदि तासिल येवन्चा अनंत्राहनुवानः पि विक्रामतः विश्रामतः सीताया हा परिवेदनम् राक्ष सीनां तर्ञ्यनंचा सर्वं तत्वत स्युश्राव तत्वत हा सुटवां अवेक्षमानस्ताम् देवी तां देवीम्-सितां अवेक्षमानः हा श्यानिषंत過去 इक्षधा तो हो श्यानिष्ण अवेक्षमाण हा पस्यन्नि इत्यत्थ्थ Nandane kathamasti sah Devi Sita, Nandani devata ami vastidam. Nandana varney, ezt a shokamanam násti. Eddipra Ravana sya, Rakshasa sya shokamanam eetadru. Tadha api ma tuhu saanidhya vasya tadiva Nandram Nandana varnam Nandram naam e Indra sya varnam. Amar abhyam yadvaram bhooti tasya Nandrami kathra eetam upavanasya nama, a Ebben számos mindegyik devoto dyané, nandné. devata kádevota, upavistá, ilyen máta, a tetró upavistá valtad, Hanuman drústok. Tehát nandné, devotá, ha, perszem, tato, bahuvidá, amcsintá, amcsintája mászva van raha, van Hanuman. बहुविधाम चिंताम बहुविधा विधाराम प्रकारा बहु प्रकाराम चिंताम न तो ये का विधाम ये का प्रकाराम चिंताम ताम चिंताम चिंतयामासा आलोचितवान स्वमनसी वितक्करूपेण चिंतितवान प्रयोग मधिकम मयम न पठामा Anantram Bhagavatah chintara prakaram van nélkül. Ewom rupee-nap katharam pariyaptam karo. Sagaram opi boratam. Yam kapinam sahasrani su bhuhun yajutaanicha diksh sarvasumarthgante seyamasaadhita maya pratham sukhya upalabdhi seyey atma thosam prakateyethi. माया आसादिता माया आसादिता किम आशादिता? सा माता याम मातरम् सीता मातरम् कपीनाम् साहसरानि छत छतस्रुषु दिक्षु साहसरस्क कपयः परिषितः हासुग्रीवेना सीता मातुः हो अन्वेशनार्थम् सुभहुनि Ajyuta ani cha, ajyutom náma prahya ha darsa saha shramajyutom ittyüjcheret. Subahun nyajyuta ani cha, kadajda tshuyok tishya, kadajda to varana varana nama, kasa, sandi, di, da, to, naam khasen kya varterte? Keti santi idariy, jagradi naam to ganam kurwana ha santi. Tesham tesham jaghi samapt prahya ganana artham kinche tamtrani anvishya. Pakmar, ittja, ittja, de Pakmar kovat. Tehetnén kincsét, gana nám, kruttva, bőhúvisa, vizján, na ha, préntum, visszesem korvandti. Ebből a? Ott van a számkám, attól a másik a számkám, számkát, tontonton नाम सहस्रसेक्ष कप्याहा सर्वे किस्किंधायाम यावंताहा कप्याहा संति तासर्वाख कप्याहा परिषिताहा सुग्रीवेना माता कुत्र वर्तते इति प्रथमं एड्रेस अपेक्षते अनंतरं घर करत्व ये विचार हा प्रथमं लोकेशन अपेक्षते अलोकेट करतुम नामा मातुहु स्थारम् ग्रहित येवंचा याम सीता मातरम् कपीराम सहस्राणी नमः साहसर्षक कमया हा सुबहून न्यायुता आनिच्छत् दिक्षु सर्वासु मार्गं न केवलम दक्षिणस्याम दिष्य सर्वासु दिक्षु मार्गं दे नमः दिक, दिक्षबद्धस्त्रिलिंगा अतः दिक्दिशो दिशाहि दिशा ति सम्पूर्णमत्रे ये साहसशकारां तथा érted a példájára szállás szavdó दिशा ide दिशा díce भी hajt, jepi, akkor a kárán szavdó kivárd ide, a kárán szavdóha दिशो prógárttha manukolá, ha dík díso dísa hajt, jepi, prógárttha manukolá jepi, vastu taha ajándt szavdés, szever hópanám klesaha, halott szavdáha szarana, Teva prathama stave asma bhi a sirta. Rupa gata kaatinyam tu ajante svadhikam, halante svgyonam. Halante yekaha prakaro vartathe. Kopi saptah bhavatu, rupa bhedhap prakara ha yekavidha. Shakaaranta khalu, ata dikk dišav dišah, disham dišav dišah. Takkaranta छकारांतस्त्वेत बहुत जलमुख जलमुझो जलमुझा जलमुचम जलमुझो जलमुझा प्रकार सिस्टम एक विधमेय अंतिम वर्ण हा तदनंतत्वात परिवर्तो भव भ्याम भीषित्यादि स्थलेशु किंचित् पचित् गकारस्वीते कुछ पचित् दकारस्वीते कुछ संधि विशेषा अतः हा, हालंतसिद्धा सरला होसुदा अजंतसिद्धेश्वेभ बहु रूप भेद होगा। अन्य विधम्म ना हो। एक, एक आजम्ता शब्दा वत् विति यह आजम्ता शब्दों ना हो। बस परंतु सर्वे हलंत शब्दा हा परस्पर अनुसमाना काराहो। अतः हलंत शब्दों प्रयोग में वो करवाह। दिशि दिशो हो दिक्षुल्ति दिक्षब्दस्या सप्तमी बहु चनो। अतः दिक्षब्दा यस्माद् श एवंचा तिक्षु सर्वासु मार्गन्ते मार्गन्ते द मार्ग, मार्ग, मार्ग धातु को अन्वेषणार्थे वर्ते मार्गते इति आत्मने पदमेव तथा मार्गते मार्गेते मार्गन्ते नाम सर्वा, सर्वासु तिक्षु अन्विष्यन्ति सा यं ताप्तादृशी येषा माता मया आसादिता अहमेव प्रथमः ताम द्रष्टुं तस्याः स्थानम् a vagantum ide kincsét soye mevva, szavprosttha tharánam, prathamam karo náma harishito overtaké, utthullo overtaké. Atha maja tu prapta, prantu upaladhi ya prapta sa nastanahé. Ittébőz jönta ezt. Itt a param kím karoniég. Yéna preyozniéna ágatathat preyozniém szedhau. Itt a param maja duute én szata, Rama duute én szata रामक कीदुषा, रामसे प्रभावहा, अतिरोधक प्रभावहा, तस्य दूतहाय तेतद ममा एकम एक, एक विलक्षण अधिकारहा, सर्वो सामा सर्वहा सामान्य जनहार रामसे दूतो भयंतुं नारकति, hmm. रामसदुष्य महापुरुषत्या दूतो रामतस्य अपि स्त्रेता सधिकं भवे, येवं <laughs> कलो, तर ये तादृशे न सामर्थ्य सारेना मया किम यावद अधिकम बजे उत्तमोत्तमानी उत्तम उत्तमानी अधिरुहामा हाँ तावद परिणतम <laughs> यावद अधिकम बजे मुसमाजीय प्रतिष्ठता भवामा तावद तावद अधिकम अस्माकम भाषणे ये पिकाठिंजमाया थी किम मया कि वक्तव्यम किम मया कि न वक्तव्य किम मया कर्तव्यम किम मया न कर्तव्य किम मया सामान्य जनः अस्ति चेत् तस्य कोपि क्लेशो नास्ति यथेच्छं व्यवहर्तुं शकनोति यथेच्छं भाषितुं सकनोति यथेच्छं वेशं वेशधारणं कर्तुं सकनोति यथेच्छं व्यवहर्तुं अपि शकनोति परन्तु यादवतः अतः रामस्य दूतः भगवतः श्री रामचन्द्रस्य त्रिभुवन नायकस्य शासकस्य अहम् दूतः इति कृत्वा ममोपरि इदं किम कर्तव्यं सम्यक Sarvam idam karo idam guru atrevo uttisthato atrevo kuvise tu idu muktwaan apreshatwaan Bhagavan Rami chandra. Ye kaha adhikari sarvam muktwaan apreshiye. Mission kibi chutwa apreshiye. Katham karni ye bitti? Yesa chandraye. -ev Evo mevo karo loge idani mevo bhi <laughs> dikshu sarva asumargam teesiye maaska adita maya. Idani maham kaha? Chára, cháró námon bőrhez chára. Angol haza, én Aham bőrhez chára. Rámasse sakázára ágatáha. Rávana rajjim se bravanam krutva sarvam avekshya sarvam. De sose tudom, hogy ez egy videó, न सर्वम मया सर्वमवकरणियं यथास्थितं रामायन निवेदनं करणीयम् अत्रह चारेण सुयुक्तयेन क्षेत्रो हो शक्तिम अवेक्षता आमागतः सीता मात्रं द्रष्टुम् परन्तु यस्मादहं चारह तस्मात् मम कर्तव्येषु अन्यतपि वर्तते ते किं कुर्वन्ति गोडचरः क्षेत्रो राज्ये veszámterén, én is én is, hogy misének dravantas szanta ha, attól, hogy a szamagrampi, urtám szamagrampi planning avagatya gatva szoríja rajánam kathén. veszám, tadév, kárgyó. atta ha sátróho, sáttim, sátróhu, ilya ravana, sátróhíti sásti, sátróho ravana sza, sáttim, nám kiep durpala अस्य दाउर्बल्यम कुत्र वर्तते अस्य प्राबल्यम कुत्र वर्तते कुत कस्मिन्नम् से येसमाहान वर्तते कस्मिन्नम् से येसा अत्यंत हीनो वर्तते अथवा येतत्सर्वम् शक्तिम् अभेक्षता पश्यता अभेक्षता पश्यता हाँ अभेक्षता इति आसक्त प्रयोगा अत्र शत्रु वर्तते Parasmély, ráva ennek, a villakšaná, ásatva, hogy paksolód, idem, hogy inget igen, a svíglet, vagy inget parasmély, hogy átmened, hogy ide, aztán megkaptuk, hogy próbálva, ma, de most már nem hogy éte és a sérvező biztaléshoz járkálni a szászrakara, káthamópi prógoly tehát eztőn terücikérem bőhiti, Prágalbshem téshám, sarrom szád helyenti, vagy járkálna, ének énem tehát a marka hasonké, tehát prógoly asma Asma-bhi-prayoga-na-karani-yá. páni ne prayoga eva karani yá Parantú, kadácsit kaanidásho-pi-eva-me-eva-bohup-prayoga-na-karot. Tát-savart-hiyáma. Udayyati-gvitatórt dharash-mirajyói-ti magha-prayoga-katham-udayyati-i-ti ayam satu Schatran tveil kétova. Saptami egyek ocsinom. Udayeti ite latt lakarasse. Prathami egyek na. Kintu udayet szavdasya saptami egyek ocsinom. Udayet szavdasse saptami egyek ocsinat tvepi. Scharuyeva prajuktam natu shaanach. Shanac. Tatrashaanachaa Tari katham miti kaumudjam. Uh, Prastam kurtwa samathangobidas. <laughs> Eztu samathare ati odi puja Shastra kara. Bocsúndra más. Én moncám, a beépítata, attól ugye pedig vagyik sajátos, na. Gúrhe, a I-mben kicsenekléshez, kétben a tha-tól ugye a vaddhikem szomszédté, próba is a vahat so, a <laughs>. vaddhikem káthinnyá Anuhuyate té, tathévénásti, kincsű rupantrum mertede hasáya ha, paramtú egyet átvesse, káchinjani, itt rajszubhasás szópi szinti, őan vagyom, na gana jámaha anuhova kárnát. Vascingtát hasáb hovti, anandtrumna ganyte, maha ti sammerdép kariánum vagyom szarlatoya caleya maha, kudha vascingtát kárcalnám, vascingtát másító, tadó param vagyom nagana आत्राद्येस समर्था हादिका अपन डाउनस्थी क्रिकेट रोड रोड डस्थी इत्यादि क्लेशा मनुष्य न बाधन्ते तो ही व्यंम तत्र समर्था जाता ये वो मात्र भाषा स्वपि कार्तिक्याणि संति यानि कार्तिक्याणि व्यंम न गणयामा अभ्यासो शात तर इस समस्कृतम विषय भी तार्व जम अभ्यासम बजम करना स्थित साहज भाषा csak egyen, shatroho szüptyen, sátróho, sertimavék sáta, gúdhén csarata, ta a vad. Abicse, csára ha? Prakat tayácseli tőmne sertnő. Drasztavym, sarva magavantavym, rekard karniym. गुड़े चरता नामर हस्यम चरता चरता इति त्रुतिया चतरंत पदस्य चरण्न चरण्तो चरण्ता हाइतेस्या चरता चरत भ्याम इति त्रुतिया एकवचनम् माया इत्यर्था गुड़े ने चरता माया तावताले एक्षिता मिदम् इदम् सर्वम् अप्यावेक्षितम् लंकापुरियाम तादृशम एकमो भी वा, एका वीथी वा, एको भी जनो नास्ती, यस्य सब परिचय हां हनुमताहरी का देनास्ती। सर्वम् स्वीकृत्य रामम् निर्वेदयतिस्मा। चारेण तु सुजुक्तेर्न सत्रोऽशिक्तिमभि चारेणाइति सुजुक्तेना, नमः स्वस्वनियोगे सम्यक् ग्रुपेण समलग्नेनमाया। रामाकार्ये सम्यक् ग्रुपेण सुयुक्ता सुस्तु युक्ता, सु युक्ता संगता रामाकार्ये सम्यक् ग्रुपेण प्रवृत्ते न माया अवेक्षता पश्चन्तु कथित त्रिया एकवचनानि संधिगणगिन्तु hmm. चारेण शुयुक्ते न अवेक्षता अवेक्षता आयति सिद्धिम अवेक्षता कस्य सिद्धिम शत्रो हो सिद्धिम शत्रो हो सिद्धिम अवेक्षता बूढ़े न चारता माया Pancha visheshanaani ekam visesham, Sarunama visesham. Idam abekshitam idam tavat sarvam maya parishamilitam. Yatkarya arttam agataha tatkaryam sampannam. Iyam sita api Misham dwayam. Ekam to rame noptam misham. Tatkim sita amatuhu location. Nama sthanam kutra iti avagamanam. ramasya adesha. Ilyeséggel, ah, annyidőszavaim, jójátékvannak, tehát, ham, Lanka, Purim, Sarvam, apni, az amya gavog, etté, kiviszi ami, kara antere, judham, bhavati, je, Maya, tu parshve, stitva, itaha kacchetu, tataha, akramlam karoti, to vaktob, yem galu, stratégia, tu karan yem maoti, angi, ah, judham nama, bhavistham bhavati, ataha, Maya, saha, ekerna, bhavitob, yem iti, ilyeséjára, na hati, hati, ataha, Maya, second half, अधम रामाज्ञा रामादेशः एकस्य कार्यस्य अन्यकार्यमपि मया इष्टं यत् कार्यं तदपि एतावत् परिविंतं निर्विघ्नतया कृतवान् राक्षसारं किं किं दृष्टं इदं मया इति इदं इति सर्वनामि शब्दः वर्दते इदं सर्वमअवेक्षितं इति वर्तते पूर्वस्मृतं इदं नामकिं किं दृष्टवारित्यते प्रथमं किं चित् उक्त्वा अनन्तरं तस्य विवरणं करोति सर्वत्र रामायणे रावाल्मिकमर्षे शैली एषै विवर्तते किमकिं दृष्टमकिं गणयति पश्यतु राक्षसानां विशेषस्य राक्षसेशोपो विशेषः कि वर्तमदावितेते विभीषणः अयदा शरणागतस्सन आगतः आकाशमार्गेव अवस्थितः आसीत् सर्वे राम मंत्र न हाँ तस्य आश्रयम नदातु मुक्तवंता जाम्बवान भी सर्वे मंत्र न हाँ तत्र तस्य विभिषणस्य आश्रयो नदातु व्याहिति मक्खियः आसन परंतु भगवान रामचंद्र हाँ आश्रयम दत्तवा तत्र तो कथनम तवास्मी तिच्छयाचते अभिमुं सर्वोभूते भिहो दगाम रामस्य प्रतिज्ञा निर्वा हो पिवरते हैं परंतु तत्र आस्मा फिर आवगन तव्यम वर्तते। देव पिवरते हैं भगवता हां अंजिरीय से मुखात विभिषण परिवार संबंधी प्रतिद्यान हम रामसे वरते हैं बोलेजर आगे तक अतः परंतु सर्वे इतने नजानते केवलम भगवानेव जानते लक्षणों पे नज़ारा अतः आश्रियम दत Vibhishna ha ha athjanta yoghya ha tattra lankapuriyam margathe, tassya parivaropi athjanta samskarashali. Ittul Ramachandra se parityanam bhavitum margathe, ittul Ramayene ullekho naasthi. Pparantu bhavitum margathe. Ataha, kimartham madhati idik vadamik tikthe, rakshasanaam vishesascha. Vishesho naam kem rávna निद्रा विषय साहब को भगत नसीब है। इंद्र सितरह अन्यों विषय साहा, रावण से विषय सोन्या, मंदोदरी आदि स्त्री राम विषय साहा अन्यें, तस्स मंत्री सुअपी कहा प्रगल्भा कहा अनुत्तमा, ये वं विभिषण आदि परिवार आप योग्य परिवार आहा बिलंगा यम इत्यादि सर्वं विषय साहे शब्देरा Rakshasa-nam, visesho-nama, specification. Viseshaha maya avagataha. Puri ce yam nirikshita. Yesha puri, yesha Lanka puri, purnataha vekshita. Naasti soha kashchidepi margaha yatra hanumataha Brahmanam naasi. ataha topography of the city. Puri ce yam राक्षसाधिपतेर प्रभावो प्रभावों रावनस्य रावणस्य रावणस्य महाराजस्य स्वनियोज्येशु केद्रस्य प्रभावः तदपि असेस्मेंट करनी है। खदाकदाचित किं बहुती राजा नामना राजा बहुती सम्मुखे सर्वे तत्र विदिता भवंती परोक्षे तस्य उपकार भावम् न कुरुंती। तरही राज्यात दौरबल्लम बहुत ही सारलता या सहा निर्जेतुम शिक्य दे परंतु यह से प्रभाव पुरुष पुरुष और नागरिका परियंतम सुस्तु वर्तते सरहजा सारलता या मारे ही तुम निर्जेतुम अतः राज्यां प्रजासु स्वामात्येशु स्वापरिवारे त्रियादिशु स्त्री पत्नी च्यादिशु पुत्रादिशु अनंतरम् स्व अमात्येषु अनंतरम स्व नागरिकेषु कीदृश प्रभावः ते स्तुवन्ति वा निन्दन्ति वा इत्यादिकं सर्वम एतद आधारीकृत्य प्रभावं वयम् असेसमेंट कर्तुं शक्नुमः सह उत्तमो राजा वा प्रभावशाली अथवा अप्रगल्भः इति प्रभावं अपि अहम् असेसमेंट कृत्वा रावणाज्ञानावा Tátra kobi itt a sataha, nida To the last man, he commands the respect and also his word provides. Eddig majá vagyatok. Ravan szerep fávaha. Rajcsaathi pete rasszerep fávó Ravan szereját. Ah, yatha tasya prameyassa sarvam sat. Eddim sarvam majá a vekshitamitide अवेक्षितं इदम् इति इदम् शब्दस्य विवरणमेव एतदस्ति अनन्तरा श्लोकोऽस्ति यत राक्षसादि राक्षसानां विशेषश्च पुरीचयेम निरीक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च इतः परम् एकं कार्यं मया कर्तव्यं अवशिष्टं वर्तते तत्किं कार्यद्वयम् जातम् तृतीयं वर्तते किं त Sarva satwa daya avatah. Samasvaa sa sey tum bhariam. Patidarise na kangshini. Patidarise na kangshini. Idani mowye kam kar gom Tasya. Tasya aprameya sya. Aprameyo nama mahatmana. Tasya mahatmana svyiram jandrasya. Sarva sattva daya Iti visheshanom. Dayavataha iti shashthi yekava chanom. Tasya ittyasheva visheshanom. Sarvasatpa dayavan iti matuvanta padam. Dayavan dayavantho dayavanthaha. Dayavataha dayavatoh dayavatam. Iti shashthi yekava chanom. Yavancja sarvasatveshu. Sattvannama pranijatam. Sattvannama manushri itinam. Yajyat prananam karoti. Egyetlen praniti, niti, egyetlen próanam karoiti, tehát származatos. Ebben a szervezőbe szettvéshú, dajáván, bhavati bhagavan, Rama ha, ya dajá asma bhi hi jataju visheye drista, ilyesze szomszédrm szvasde nagy tavan, ya dajá asma bhi drista kuhasya sandarbhi, yam lakshanas thaniyo bhavani ti या दयाम दया या दया आसमान भर दृष्टा सेबरी विषयी ये सिया हाव उच्चिष्ठानी फलानी खाजितवानस्ती यांच दयाम बजाम श्रुनुमा हाँ यज्ञ प्रामाणिक तथा अपि कथासु वर्तते चक्रोडा विषयी या यहाँ चक्रोडा हा किंचित् शेष निर्माणी स्वकीयम् योगदानम् आकरोत आता हां सर्वसत्त्व दयावता सर्� यह दजावान व्रत भगवान रामचंद्रा प्रमेय यह तस्य भार्या पति दरीशन न कांक्षिणी पत्युहु भगवता हरामचंद्रस्य दरीशनम् कांक्षते इच्छती या सापति दरीशन न कांक्षिणी पत्युहु दरीशनम् पच्चदरीशनम् पति दरीशनम् कांक्षते इति पति दरीशन न कांक्षिणी ताम् पच्चदरीशन न इति कथय महा एवं च पतिहु रामचंद्रस्य दर्शनं कदा भवेदिति चातकपक्षिवत निरीक्षमाणाम् सीता माता ताम आश्वसायतुं यथा स्वासायतुं अ योग्यं कार्यं वर्तते आखिर जितना स्वास है इतुं योग्य मस्ती फिर किंचित आनुव्य आनुव्य अस्तत्र योजनीया समाश्वासनम नामा सांतोनो अंगलवाशयम कम सोलिंगिति बदन्ती नम यो यक्को भी दुखमनोहरति तस्य सकाशे किंचित प्रीति वचनानि प्रीति वचनानि थी असत्य वचनानि इतना प्रीति वचनानि प्राय जहा असत्यानि भवति <laughs> uh, Priti vacheráné saruáné prajha asatyan nyiva, patni patimba avede, patihi patrimba avede. Priti vacherán námatatra asatyaamsó so vartaté. Ittőbb iszidom, de a tátatátha násti uh, Priti vachernéhi uh, szántonam manosaha karoti tam tadrisim uh, samaswa sejitum idani karyam avasistam asti jérta. कार्यत्रयम् संपन्नं समास्वाशय समास्वासन रूपं कार्यं यद्वर्तते ततकार्यं अवशिष्टमस्ति इति भावार्थः तान्वये समास्वासेयतुम् इति असमाप्त क्रियातुमुन्नते नेवक श्लोका समाप्ताः किञ्चित् यत् अध्याहर्तम् समास्वासेयतुं योग्यम् इदानीं तस्य समास्वासनकरणं आदृश्ट इति आत्र का समयेस्थिवशीय कहा विचार है ज्यादा ज्यादा नवादन नवादन अतः अहम् आश्वासयामी ये नाम पूर्णचंद्रनिवान नाम आदृश्ट दुखाम दुखार ताम दुखस्यांतमगत्यधीम इत्येवमम <laughs> मुखे पाठ हा अदृश्य दुखाम दुखस्य चा अंतम दुखस्य नख्यंतम अधिक अत्र पाठों औरते अदृश्य दुखाम दुखार ताम दुखस्यांतम आगे इत्यपि पाठ हा पूर्वम ये अतः तस्म उस्मरा भी अहम आश्वासयामी ये विषय स्तोर्तते ये नाम अहम् आश्वस इच्छामि तथा सा दुखी ताव दूरं दुक्खिता वर्तते पीडिता वर्तते या स्वयमेव रावणस्य कालावधि परिसमाप्ते पूर्वमेव उद्बन्धरादि प्रक्रियाद्वारा द्वारा प्राणान् सहिष्यते व सीता मातुः क्रेषां स्तोयं हरितो राक्षसः एकाकेनी ततु अतीव दुख से संदर्भा अतः ये नाम आस्वासयामी ये नाम पूर्ण चंद्रनिभार नामिति तथाप्रसन्न मुखता पूर्ण चंद्रनिभार नाम कीद्रसी येशा आदृश्ट दुखा जनकस्य पुत्री दुखमिति कातम भवति यितिशान जानातिस्मा आदृष्टम दुखम येयाशा आदृश्ट दुखा बाल्य सा साधुक्का इति शब्दार्थमेव नजानातिस्मा कुदह जनकस्य बुद्धि दशरधस्य सुनुषा दुखस्य का प्रसंगः अवल भागो तो रामेजन्त्रस्य त्रिलोके जयीना पत्री तर ये क्यों दुखस्य प्रसंग कहा आदृश्ट दुखाम दुक्षा, तस्य नासीद परंतु इदानीम दुखार्ताम दुखे न यदि पिशाच स्वभाव तथा बाल्य तथा यह तक छना परिणतम दुखस्य दर्शनम् अपिना करो इधर इन दुखसागरेशा मग्रावर्तत आये मेवा आ, प्रवर्तते दुखार तामिति बाटा अभी जा यह तो दुखस्य अंतहा अपिनदर्शिते तया दुःख प्राप्ति हि कदा कदा चित भवेत् नाम परन्तु प्राप्तमपि दुःखं सोढुं शक्रुमः यदि दुःखस्य अमुक दिने अंतो वर्तते इदं दुःखं किञ्चित कालपर्यन्त भविष्यति किञ्चित कालानन्तरं पुनः अहं सुखी भवतुं अर्घामि इति चिन्तनं यस्य वर्तते स दुःखं सोढुं शक्नोति इदानीं सीता माता दुःखस्य अन्तं द्रष्टुम् अपि न शकनोति स्म प्रतिदिनं क्लेशायेव क्लेशायेव दुःखमेव इकुतः रामः कथं जानीयात् सा पुत्रवर्तते इति जानाति चेदपि मार्गस्तादुशो वर्तेते समुद्र उल्लंघनं कृत्वा कथं रामः आगच्छे साधुष्टवति गलु मार्गं रावण यदा अपहृतवान तर्हि प्राप्तोपि सः त्रिभुवन जयिनः रावणस्य एकाकी तद्विशये मातुः शंकानास्ति एकाकीय ब्राह्मणः दरुद्धरो भवति चेत् सर्वानुपि राक्षसान असुरान् सुरा, सुरा, सर्वानुपि निर्जयस्यति इति प्रत्यये सत्यपि काति अतः कदावा कथंवा राक्षसः सकाशात् स्वदुःखस्य अंतः कथं भवति अनुमा तुम अपि वो ही तुम अपि नष्ट करोति स्म। अतः दुखस्य अंतम् आगच्छतीन्। दुखा समुद्रेशा पतिता पारं अपि नपस्चति स्म। अत्र आदृश्य दुखाम दुखस्य ही अंतम् ना अधिगच्छतीन्। यदि दम यदि वर्तते तस्य दुखस्य अंतम् सा ना अधिगच्छती न प्राप्नुती। इच्छते विद्यमान दुखस्या परिहारोपा यमपिसाने जाना परिहार विषय तस्याह हा मनसि विश्वासोपिनष्टा हा तेनेव कारणेन सा उद्बंधन प्रक्रिया द्वारा मर्त्वमभी इच्छतिस्मा हनुमान साक्षात कर्तव्यान घरो तरही या घरो आदुष्ट दुखा तस्या हा वर्तते अभीचा दुखा समुद्रस्य पारम अपि नपस्यंति वर्तते तादृशीम सीतां अनास्वास्या यद्यहम् निरगच्छे यम् रामेण सीता दृष्टव्यायेत्युक्तम् दुर्श्चा सीता इत्यकथिष्यामि अस्माद्रुष्य भवन्ति च दूताये युवेभ्यो भवन्ति परं अभिच्छेकेचन अध्यत्वे हे पश्चिमं अध्यते भावोजनः इदम् खलु उत्तमः Adhika arányban, púnaha táttrakópik lesz a, mamma a csetememóval járja a ti. Tásmát adikap hamnákról mi. Eddemoktóm tátkot. Bővöd szabadszédu szab. Ha vagyja ha, ezt a díjat. a ti, hogy kell auszitam náda. sa EMD पुतः ज्वरस्य औषधदानिरो कोपि क्लेशो भवति चे पुरः तस्य स्वस्य रस्य आयति इति कृत्वा जर विशेष ज्वर विशेषज्ञा मान्ययंत सये वागत्ते उचितं औषधं दद्यात् इत्यादि रूपेण स्वकीय दायित्व विषये इदालिं वयम यथा जागरूका तथा भगवान जागरूका नास्य तथा जागरूकः भविष्यत तर्हि तेन दन्तव्यं सीता माता कैरा अशोकवन Under the tree Ito Ito Ito Ito Ito Ito Apic Aham Maam Nayyatu Aham Márgam Tudarishayami Drushva Gatavani Tuk Tuk Parant Thanna Yekhaam Ashwasayami Aham Dut Taha Taha Mama Kartta Vyeshu Idani Asyaha Ashwasanam Mama Kartta Vyam Yato Thavat Dure Thavat Dukh Samudre Ramata Seedhati Klinna Bhavati Udvigna Bhavati hassya, manusa, prasada, atmanika, neketycheno vagy, de annyibe ham, nakathayami, prithivuricchagachchaami, eva meva, aparjito bhutva, dehi kimitam mama, mama, kima pi nasajitam eva maya bahishcheli, ta ke decision barta de. Ide anim kathama asvasiya mi, eva vicchara, ta ham asvasiya anim karaniyamba, iti eka क्रियते यचेत कथं कर्तव्यं इति अनिविचारः अतः अदृष्ट दुक्कान् दुकार्तां दुःखस्य अन्तमगच्छति इति किमर्थं उक्तवानित्तुते मया आश्वसनकरणं प्रति एतत हेतुभूतं भवति यदसा सामान्य धीरतया दृष्टास्य सा धीरा यद्य यदा हनुमतः दर्शनमभवत् तदानीं सा धीरा भविष्यतु तरी Sátu atyantam a dhīrā vartate, ataha <todak>